श्री गर्गसिंहिता माधुर्य खंड ग्यारहवां अध्याय लक्ष्मी जी की सखियों का वृषभानुओं के घरों में कन्या रूप से उत्पन्न होकर मांग माश के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना श्री नारद जी कहते हैं मितेश्वर अब दूसरी गोपियों का भी वर्णन सुनो जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा श्रीहरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है राजन छह वृक्ष उत्पन्न हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं मार्गद शुक्ल पतंग दिव्यावाहन तथा ये नामा वाले थे उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियां उत्पन्न हुई उनमें से कुछ कु तो वैकुंठ वासनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की संख्या थी कुछ अजीत पदवासिनी और कुछ ऊर्ध्व वैकुंठ लोक निवासिविया थी कुछ लोकाचल समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचारियाँ थी उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणार बिंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो भाभी वसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके घर के निकट आए वे व्याघ्र चर्म का वस्त्र पहने जटा के मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए योगी के वेश में सुशोभित हो वर्ण बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे अपनी गलियों में उनका शुभागमन हुआ देख सब ओर से मोहित एवं प्रेम विवल हुई गोपांगनाएँ उस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आई उन अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगीं गोपियां बोली यह कौन बालक है जिसकी आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से मर्म बिन्ध जाने के कारण घर से विरक्त हो गया और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है यह अत्यंत रमणी है इसका शरीर कैसा सुखमार है यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है अहो इसकी माता इसके पिता इसकी पत्नी और इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित होंगी यह विचार करके सब ओर से झुंड के झुंड प्रजांगनाएँ उनके पास आ गई और प्रेम से विवल तथा आश्चर्यचकित हो उन योगेश्वर से पूछने लगी गोपियों ने पूछा योगी बाबा तुम्हारा नाम क्या है मुने जी, तुम रहते कहाँ हो तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि पाई है वक्ताओं में श्रेष्ठ हमें यह सब बातें बताओ सिद्ध योगी ने कहा मैं योगेश्वर हूँ और सदा माणसरोवर में निवास करता हूँ मेरा नाम स्वयं प्रकाश है मैं अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए ही रहता हूँ परम हंसों का जो अपना स्वार्थ आत्म साक्षात्कार है उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन मारण मोहन स्तंभन तथा वशीकरण भी जानता हूँ गोपियों ने पूछा योगी बाबा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात है तो बताओ ना हमारे मन में क्या है सिद्ध योगियों ने कहा यह बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने ही कह डालो गोपियां बोली बुने तुम सचमुच योगेश्वर हो तुम्हें तीन तीनों कालों का ज्ञान है इसमें संशय नहीं यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से उसके पाठ करने मात्र से तत्काल वे यही आ जाए जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों में सबसे श्रेष्ठ हो सिद्धयोगी ने कहा प्रजांगनाओं तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ और दुष्कर है तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तु को प्रकट करूँगा क्योंकि पुरुषों की कही हुई बात झूठ नहीं होती व्रज की भनिताओं चिंता न करो अपने आंखें मूंद लो तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन बहुत अच्छा कहकर जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर श्री नंदनंदन के रूप में प्रकट हो गए गोपियों ने आँखें खोल देखा तो सामने आनंद मुस्कुरा रहे हैं पहले तो वे अत्यंत विस्मित हुई फिर योगी का प्रभाव जानने पर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतम का वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गई तदनंतर माघ मास के महाराष्ट्र में पावन वृंदावन के भीतर श्रीहरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं इस प्रकार से घर के संहिता में माधुरी खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रमा वैकुंठ श्वेत द्वीप उर्ध्व वैकुंठ अजीत पद तथा श्रीलोकाचल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी की सखियों के गोपी रूप में प्रकट होने का आख्यान नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ